नमस्कार मैं हूँ आप सुन रहे हैं मुझे रेडियो मधुबन सुनते रहो रहो नमस्कार ओम शांति रेडियो मधुबन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रोज कोई ना कोई विशेष मेहमान आप सभी को मिलने के लिए आते हैं वैसे आज भी हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में आए हैं बलवंत सिंह परमार जो कि मुंबई से हैं तो सबसे पहले हम आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका बहुत स्वागत है आपका शुक्रिया स्वागत स, के लिए सर सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें मेरा परिचय मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पेपर सेटर रह चुका हूं जी जी 1982 में जी मैं एज ए प्रोफेसर नो कॉलेज में पढ़ाया हूँ अच्छा सात जूनियर कॉलेज में पढ़ाया हूँ जी एज एडवोकेट मेरी सनत की है। जी। uh, शायद आपका जन्म नहीं भी हुआ होगा 79 की बात कर रहा हूँ जी जी जी जी इतने साल का एक्सपीरियंस है जी जी। मैं नीचे के नीचे की कोर्ट से लेके टॉप की कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक कैपेर भी जी. किया हूँ आर्ग्यू भी किया हूं, टाइम जी जी जी और अगर देखे तो कई हाई कोर्ट्स में भी आर्ग्यू किया हूँ जी जी जी जी और लीगल प्रोफेशन जी मैं बोलूँ तो गलत हूँ जी जी क्यों कि वो लीगल मेरी हॉबी है ये साल में सेवेंटी टू की उम्र में भी नहीं, नहीं, आज भी मैं केसेस अटेंड करता हूँ और आर्ग्यू करता हूँ तो जी। वो मेरी हॉबी होने के कारण जी जी जी, मेरे जी. प्रोफेशन होने के जी जी जी जी <laughs> तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि आपका इस फील्ड में काफी लंबा साल है लंबा सफर रहा है तो इसके कुछ अनुभव सुनना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को इस सफर के बारे में आ, बहुत कुछ आपके पास अनुभव होंगे जी आपकी इजाजत हो तो बताऊं जी जी की ऑलरेडी रेडियो मधुबन पे जी जी वो आ चुका है जी जी तो मैं रिपीट करनू की नहीं लूँ चलेगा चलेगा सर जिस प्रकार से क्योंकि श्रोता तो कल क्या हमने भोजन किया था वो भूल जाते है कल का किसका सुना था वो भी भूल जाते अगर कोई बात रिपीट भी हो जाती तो चलेगा हमारे श्रोताओ को वही अच्छा लगेगा अच्छा जी जी और तो आपको और परपज हमारे श्रोताओं को क्या सुनाना है एडिशनल वो भी आप सुना सकते हैं जी मैं एक चीज बताऊँगा जी कि एज ए एडवोकेट जी हमारी जो लीगल सिस्टम है जी जी वो इतनी सड़ चुकी है जी जी जी जी जी कि लास्ट तक यानी ऊपर तक जी जी जी जी करप्शन पूरा सत्यानाश किए हुए हैं जी जी जी मगर कोई भी सिस्टम को डिमोलिश करने से पहले उसकी बेटर सिस्टम जब तक नहीं लाते तो ये सिस्टम को डिमोलिश करने की बात नहीं कर सकते हैं जी जी जी तो वो बेटर सिचुएशन मिल ही नहीं रहा है, जी, जी, जी जी जी जी यानी अभी हमारे हाथ में तो इतना ही है जी जी कि ना हम ये करप्शन को कम कर सकते हैं ना कंट्रोल कर सकते हैं हमको खाली इतना करना है की हम जहाँ तक हो कोशिश में नहीं जावे जी जी जी हम उससे दूर रहे कोशिश यही देवे और अपन अपना काम सिंसियरली और ऑनेस्टली करते रहे वो अपने हाथ में है वरना मैं आपको एक एग्जांपल अभी एक बताने जा रहा हूँ जी वो केस में मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा भी था कई स्टेज पे कई स्टेज पे जुड़ा नहीं था जी जी जी बॉम्बे में बोरीबली कोर्ट है जी उसने किसी को चेक डिस का केस था दो लाख रुपए का चेक था जी तो सजा तीन साल तीन महीने की सजा किया जी जी जी जी ये ये तीन महीने की जो सजा की बोरीवली कोर्ट ने जी जी जी तो उसके सामने जो जिसने चेक दिया था जी जी वो डिंडोसी कोर्ट में गया सेशन कोर्ट में गया अपील में जी जी। ने रिवीजन में अपील में सेशन कोर्ट ने सजा कैंसिल कर दी उसके सामने सामने वाला हाई कोर्ट गया जी अभी यहां पर मैं रुक के बता दू कि जब बोरीवली कोर्ट ने उसको तीन महीने की सजा सुनाई या जो भी सजा सुनाई जेल की सजा सुनाई जी जी जब समझो तीन सौ पेज था जी जी तो आप उपली कोर्ट में जाते हैं तो तीन सौ पेज में ना आप एड कर सकते हैं ना आप कुछ निकाल सकते हैं वो 300 300 पेज पेज सील हो गया बराबर जो कंसीडर करके ने बोला कि भाई उसको मैं सजा करता हूँ जी, जी जी जी जी गुना साबित हो गया बराबर उसके लिए डिंडोसी कोर्ट ने बोला कि नहीं जी जी बाईजरी करता हूँ अरे वही तीन पेज पे जी जी सामने वाला हाईकोर्ट गया जी हाई कोर्ट ने बोला नहीं सजा कायम करते वही तीन सौ पेज है <laughs> आगे समझते जाइए जी जी वही 300 पेज पे जी ये आदमी सुप्रीम कोर्ट गया जी जी वो 300 पेज सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं ये तो बेगुनाह है जी उसको छोड़ देते हैं अरे बाप रे यानी एक समझिए ये, ये बोलने में सुनने में आसान लगता है जी। इसके पीछे दोनों पार्टी का क्या खर्चा हुआ होगा बराबर क्या करप्शन हुआ होगा बराबर। कहीं लेवल पे नहीं हुआ होगा कहीं लेवल पे हुआ होगा अपने को पता ही नहीं है बराबर। और जानना भी नहीं है सवाल ये चीज से है कि वही 300 पेज पे मैजिस्ट्रेट उसको जेल की सजा देता है वही 300 पेज पे डिंडोसी कोर्ट उसको छोड़ देता है वही तीन पेज पे हाईकोर्ट उसको सजा देता है और वही तीन पेज पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है बाइजत बरी करता जी जी जी जी यानी समझ लीजिए ये पागल के पागल अवरत के सर पे जी बेड़ा बोलते हैं ना बेड़ा यानि घड़ा पानी का घड़ा हो गए रखा है और आप बोल नहीं सकते कि पानी का घड़ा ये बाजू गिरेगा या वो बाजू गिरेगा जी जी क्योंकि अवरत तो पागल है तो वही माना जाएगा कि इसको ये इंसाफ बोलते है आज और आज यही प्रूफ है यही प्रूफ क्या बोलने का मतलब ये है कि अगर यही इंसाफ है तो बेहतर उसमें नहीं जावे हम लोग <laughs> आर्ग्यू करते जाता हूँ क्योंकि आर्ग्यू करना मेरी हॉबी है जी जी प्रोफेशन नहीं है जी जी और ये आर्ग्यू करते करते जी जी जी बोलता हूँ सीधा कि भाई आर्ग्यू करना है मेरिट पे तो मैं करूँगा मैनेज करना है पुलिस से या कोर्ट से तो आप लोग कर लो और कोई वकील रख लो मैं पुराना हो गया आपको नया चीज की जरूरत है जी जी जी जी सर मैं जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने कहा कि हाई हाँ। कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में निर्णय चेंज हो जाते हैं हाँ। अलग अलग निर्णय दिया हाँ। जाता है तो जनता के ऊपर इसका बहुत सारा असर पड़ता है कि एक कोर्ट ने ये निर्णय दिया दूसरे कोर्ट ने दूसरा निर्णय दिया तो जिस प्रकार से लोगों को लगता है यहाँ पर भी करप्शन हो रही है भ्रष्टाचार हो रहा है तो जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो भी बड़े जज हैं या जो टीम है क्या उनको लगता नहीं कि हमारे सिस्टम में भी कुछ बदलाव आना चाहिए चेंज आना चाहिए क्या वो इसमें प्रयत्न करते हैं कुछ देखिए जी आ, सवाल है तो बोल देता हूँ रिकॉर्ड पर चीज है जी कि सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन या ऐसे एडवोकेट की एसोसिएशन के कोई ऑफिस बेर लोग बोल चुके हैं कि 90 चल रहा है जी, अभी शायद शायद ज्यादा भी हो उसे कम भी कम डिफरेंस ऑफ डिग्री मापने का सिस्टम नहीं है मगर एक ही सिस्टम है जी, जी, जी, और वो आम जनता का फर्स्ट्रेशन मेरे को हिंदी बराबर नहीं आती इसलिए इंग्लिश वर्ड बोल रहा हूँ आम जनता का फर्स्ट्रेशन आप मेरे को करेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट्रेशन कहीं जी, तो। जी जी जी तो, तो तो जी जी गुस्सा है या तो बराबर उसका कोई उपाय नहीं है जी जी जी <laughs> तो सभी को लगता है ना कि बदलाव चाहिए बदलाव चाहिए, होना चाहिए, चाहिए बदलाव जरूरी है, है। नीचे से लेकर ऊपर तक ये सभी को लगता है लेकिन ये क्या होने की संभावना है मुझे नहीं लगता <laughs> अपनी लाइफ टाइम में हो ऐसा नहीं लगता जी जी बाद में हो भी सकता है जी जी जी जी, जी। बराबर है तो देश जैसे देखा जाए कि देश की हर फील्ड में चाहे कोई भी फील्ड हो ऐसी कोई भी फील्ड नहीं की जहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं चल रहा हो तो वही दिखते है यार लोगों के मन में यही फ्रस्ट्रेशन है जैसे सर ने कहा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और देखा जाए कि मनुष्य के वैल्यूज का पतन होते जा रहा है जो उसमें पहले वैल्यूज थे वो वैल्यूज निकल कर अभी सारा वैल्यूज निकल चुके हैं मुझे एक जी की एक पहलू तो ये है करप्शन का जी और दूसरा पहलू है कि अगर 300 पेज का इंटरप्रिटेशन में फर्क होना है और इतना लंबा फर्क होना है सजा होना निर्दोष छोड़ना सजा होना और निर्दोष छोड़ना और इसमें कितने सालों लग जाते हैं कितने जी जी। सालों और वकीलों का खर्चा क्या और पार्टी तो लोग सुसाइड करते हैं हकीकत जी में इनोसेंट आदमी होगा वो ये चक्कर में आया तो उसके लिए सुसाइड किए भी न और कोई रास्ता नहीं जी। है तो इसलिए बोलते हैं ना बले बले ने जैसे महाराष्ट्र में कहावत है की अच्छे अच्छे ने कोर्ट की पायरी तो फिर आप आप एक बोल दूं मेरे मेरे चेट्णी पहले वो बोली हुई है जी जी जी। आपने बोला परमिशन दिया तो रिपीट कर सकता हूँ जी जी जी आपने सुना होगा जी बचपन से जी जी राजा राम ने रावण को मार दिया जी जी जी सबने सुना बराबर राजा राम ने रावण को मार दिया और रावण का क्या हुआ वो सबको पता है मगर लाखों लाखो लाखो राक्षसो राक्षसनी जब थे ये युद्ध में वो मरे उसका क्या हुआ पता है उसका तीन चीज हुआ जी एक तो वो जो लाखों लाखों राक्षस मरे वो युद्ध में राम और रावण के युद्ध में जी, जी, जी। उसका तीन जगह पे और राक्षस लोग गए एक काला कोट यानी वकील दूसरा सफेद कोट यानी डॉक्टर और तीसरा पेटी कोट यानी नर्स यानी लेडीज ये तीन लाखों के लाखों राक्षस में से है ये तीन से अगर आप दूर रहते हैं तो शिव बाबा की कृपा <laughs> है आप पर मान लीजिए <laughs> जी जी जी, जी। <laughs> मेरे लाइफ में <laughs> बराबर ए, किसा किसा नहीं हकीकत स्टोरी जी जी बहुत मस्त जो, स्टोरी जरूर हम सुनना चाहेंगे हाँ। <laughs> जी जी एक आदमी डायमंड बाजार में था जी उसका हार्ट को यानी प्रॉब्लम हुआ जी तो कभी गैस की गति होती है तो भी हृदय पर दबाव आता है बराबर और आदमी को प्रॉब्लम होता है दुखावा होगा जी जी जी कभी अधोगति नहीं हुई गैस की जी तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा आज के जमाने में और वो जमाने में भी उसको डॉक्टर लोग तो हार्ट का प्रॉब्लम ही बोलते थे जी जी एंजियोग्राफी ने पेस्टोग्राफी ने ये ने स्टेंट रखना पड़ेगा वो स्टेंट या रखना पड़ेगा ने। तो उसने डॉक्टर के पास कोई माना जाना जाना माना डॉक्टर के हॉस्पिटल के पास वो करवाया उसको बोला दो स्टैंड लगाना पड़ेगा जी दो लाख का यानी दो स्टैंड का इतना रुपया होगा ये वो We are not concerned. बराबर बराबर दो लगा दिए। जी। फीस ले ली। जी। और फीस लेने के बाद उनको सीडी भी दी कि आपका ऑपरेशन हुआ उसमें दो सीडी लगी दो स्प्रिंग लगी है जी जी।, जी। उसकी ये सीडी है।, है आप देख सकते हो हमने क्या किया कैसे स्प्रिंग लगाया जी दो जी लगाया दो के बाद उसको फिर छाती में दर्द हुआ जी तभी जी। तो ये हो चुका था इधर से यानी डायमंड बाजार से <coughs> तो अपने गांव गया था राजकोट के बाजू गुजरात राजकोट सौराष्ट्र के बाद डॉक्टर को दिखाया तो फाइल दिखाई बराबर सीढ़ी भी दिखाई डॉक्टर ने देखा सीडी फाइल सब पेपर परफेक्ट है डॉक्टर ने बोला तुम्हारी तुम्हारी दोनों स्टेन तो पिघल गई लगती है तुम्हारी <laughs> है बॉडी में नहीं <laughs> वो सबसे बड़ा था जी जी जी कि ये अपनी मेडिकल फेटर्निटी है जी जी जी सब डॉक्टर लोग ऐसे नहीं है जी जी शुक्र करो ऊपर का अले का की भाई सब डॉक्टर लोग ऐसे नहीं, नहीं है, है। मगर ऐसे लोग की संख्या परसेंटेज बढ़ते जा रही है, है बराबर बराबर तो ये भी है बराबर कि दो दो स्टेन लगाया <laughs> <पे रो जावे, laughs> मेल्ट हो जाती है बॉडी में ऐसे डॉक्टर लोग एक्सपर्ट है कि दो स्टेन लगाने के बाद भी <laughs> बराबर बराबर उसको भी मालूम था कि बाकी ये, जा जाकर जाएगा कहा हमारे पास ही आएगा अगर जाएगा दूसरे शहर में आ, तो भी वो आ, उसका ही सलाह लेगा की हाँ ठीक है भैया मैंने जो ट्रीटमेंट किया है आगे का ट्रीटमेंट तू कर ले मैंने ऐसा किया है आगे का ट्रीटमेंट तू कर ले तू भी लूट ले मैंने लिया, <laughs> तुम रे मत जाना तो दोस्तों देखा आपने कि कई हॉस्पिटल में पेशेंट की लूट हो रही है आप भी जहां पर भी जाए उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किस प्रकार से चल रही है उसके लिए भी सतर्क रहें तो लेते हैं यहां पर छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो मुस्कते रहो तो चलिए दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत करते हैं आज हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट परमार जी तो सर हाँ, हमारी बातें हो रही थी कोर्ट जज और बाकी के बारे में तो हम जरा आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं सर यह हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से कैसे जुड़ना हुआ आपको बताऊं जी तो शिव बाबा जी की मुलाकात मेरे को सबसे पहले जी एडवोकेट काबरा जी ने करवाई जी बम्बई में गोरेगांव करके एक इलाका है जी जी वहाँ के एडवोकेट थे काबरा जी जी जी अभी तो नहीं है जी. अभी तो शिव बाबा के पास है में निवास <laughs> कर रहे हैं जी जी मगर वो हमारे गुरु थे जी उन्होंने मेरी पहली मुलाकात जी फर्स्ट मुलाकात पांच दिन का सेमिनार में यहां पर करवाई मौंटाव मौंटाव। मौंटाव। मौंटाव। जी जी, में जी जी जी जी शांतिवन और डायमंड हॉल था तभी जी एन आई ए हॉल था और समय तो याद नहीं है एग्जैक्ट मगर इतना याद है कि तभी उषा दीदी थी जी जी और उषा दीदी एकदम यंग थी जी और वो स्टेज पे जी सोफा पे बैठने का सिस्टम नहीं था जी तभी उषा दीदी स्टेज पे जी जी नीचे ही बैठती थी जी जी जी और जो डिस्कोर्स यानी जो भी सिखाती थी जी जी जी जी उनकी एकदम लंबी सी चोटी थी जी और आ, हम लोग बाहर निकल के हमारा कॉलर ऊंचा करते थे ऐसा बोल के कि ये उषा दीदी हमारी बंबई की है जोरदार <laughs> बोलती थी यानी बोल। ये ऐसा ऐसा लगता था एक मिनट के लिए कि मेस्मेरिज्म कर रही है जी, जी, याने जी, वो, वो जमाने में काबरा जी, जी, जी यहाँ लेके आए थे जी जी जी वो मेरी शुरुआत शिव बाबा के साथ किया अमृत वेला भी किया मुरली भी सुनी है हालांकि मैं मैं रेगुलर नहीं के के प्रोफेशन हिसाब के से जी जी। ए, मेरे खिलाफ एक कॉमन कंप्लेंट रहती है जी। कि भई आप रेगुलर नहीं है <laughs> तो उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता अभी 72 की उम्र है तो न मैं पैसे के लिए केस लेता हूँ जी मगर जो पुराने क्लाइंट है वो बोलेगे नहीं आप ही करो जी। मैं जी, बोलूंगा डबल पैसा लूंगा तो भी बोले आप ही करो ट्रबल लूंगा तो भी आप ही करो क्योंकि ये मालूम है कि ये फूटेंगे नहीं जी, जी, बला, और बला, लड़ेंगे जी, जी, जी, तो मेरे को टाइम मिलता नहीं जी तो टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट रहता है बाकी शिव बाबा का जो ज्ञान नहीं विज्ञान है इतना समझ लीजिए जी फिर से बोल रहा हूँ शिव बाबा का ज्ञान नहीं विज्ञान है विज्ञान किसको बोलेंगे जिसका प्रूफ मिलता है जी जी, जी। यानी आप खुले दिमाग और आख कान खुले रखो तो आपको शिव बाबा का ये विज्ञान जी जी जी का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिल जाएगा जी जी बराबर बराबर तो आपको ऐसे क्या अनुभव हो गए की आपको लगता है कि शिव बाबा का ज्ञान ज्ञान विज्ञान है? जरूर थोड़ा टाइम लगेगा, फिर भी बताता लगेगाट जी जरूर. मैंने जी. एक, एक एक्सपेरिमेंट किया जी शिव बाबा का ज्ञान को विज्ञान है वो उसके लिए बराबर और उसका प्रूफ भी आज सामने है जी मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताता हूँ वाइज बताता जरूर हूं। जरूर जरूर बोरीवली में जी हाँ बोरीवली में प्रभु वन करके सेंटर है जी जी जी बॉम्बे का बहुत बढ़िया बोरीवली ईस्ट में है प्रभु वन सेंटर जी जी उसमें हम लोग ये बोलते हैं दिव्या दीदी संगीता बहन जी और कविता बहन जी जी जी जी और एक जयंती भाई करके है जी ब्रह्मा कुमारी समर्प भी थे जी जी जी तो मेरा उधर जाना आना रहता था जी अभी भी रहता है हाँ, हाँ, हाँ। तो हम लोग सेंटर के जब भाई लोग हैं हमर तो उम्र वाले सीनियर सिटीजन हैं बराबर तो हम लोग यही बोलते थे कि ये सेंटर चलाने में तीन देविया है <laughs> दिव्या बहन <laughs> बराबर संगीता बहन जी जी और कविता बहन जी।, जी जी जी और एक जयंती भाई थे जी वो अभी भी है आ, हा, हा। तो वो टाइम पे हम लोग ने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा हम लोग ने नहीं बोलूंगा अभी तो मैं ही बोलूंगा मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा जी, जी जी जी एक व्यक्ति जिसका नाम अभी से बता देता हूँ जी जी गणेश जादव करके जी एक व्यक्ति मलाड का बॉम्बे मलाड का जी जी गणेश यादव करके था अभी भी है वो मैनेजर था जी मावली स्नैक्स कॉर्नर करके एक बड़ी दुकान थी पाव वड़ा समोसा वड़ा यानी उपमा शीरा बॉम्बे की जो आइटम फास्ट रनिंग आइटम है ना उसके लिए जो मावली स्नैक्स कॉर्नर थी उसमें वो मैनेजर था और करीब से करीब 18 से बीस वर्कर लोग जी उसमें काम करते थे यानी छोटी सी होटल नहीं थी बड़ी मानी जाएगी अठारह से 20 वर्कर लोग काम बड़े, करते बड़े। हैं बड़े तो जयंती भाई की हेल्प लेके देखिए बाबा का ब्लेसिंग हो बिना तो कुछ होता नहीं है मगर बाबा का ब्लेसिंग सब जगह बाबा खुद नहीं आते ना जी वो ये तीन देविया को बेचते है जयंती भाई को बेचते है ये दोनों का ये तीनों यानी दिव्या बहन जी संगीता बहन जी और कविता बहन जी और जयंती भाई ये लोग का कोऑपरेशन से और राजेंद्र भाई का भी जी, जी. पूरा कोऑपरेशन रहा हम लोग ने गणेश यादव को एक कोर्स करवाया जी. जो प्रिलिमरी कोर्स होता है ना सात दिन का कैसा कुछ कोर्स होता है वो कोर्स करने में उसको ले जाने में जी गणेश को उधर ले जाने कर रहे थे हमको जी जी जी जी तो कोर्स हो गया उनका जी बाद में मैंने राजेंद्र भाई को बोला की जयंती भाई तुम्हारे दोस्त थे बोलो की भाई उनको पांच दिन सेमिनार में जाना है जी जी जी तो जनरली तो चांस नहीं लगता है तो यहाँ आने को मौका मिला बराबर अभी उसको यहाँ आने को मौका मिला तभी मैंने उसको दो ही चीज बोली थी कि कुछ भी हो जाए जी तुमने जो कोर्स किया जी उसको तुमको मन में रटते रहना है और उधर जाओगे तो दूसरा कोई प्रोग्राम अटेंड करो कि नहीं करो बराबर आपको अमृत वेला करनी है, वो करनी है समझ में आवे या नहीं आवे करनी जी, है जी जी उसने वो किया जी अभी मार, अभी उसका मोड़ देखिए जी उसके छ महीने के बाद जी उसने पांच दिन का कॉन्फ्रेंस अटेंड किया कोर्स किया आ, उसके बाद एक वर्कर जो उसके पास काम करता था जी जो नौकर जो काम कर रहा है पाँव वड़ा देने का समोसा ओ, वड़ा देने जी, का ऑफिस में तो वो रास्ते पे मलाड के रास्ते पे जी, मेरा पाउ छुआ जी अंकल जी मेरे को अंकल जी बोलते अंकल जी आप मैं बोला भाई इतनी गर्दी है मलाड़ में अगर शाम के टाइम पे निकलोगे न और आप अगर एक कोइन को ट्रॉस करोगे न तो वो रोड पे नहीं गिरेगा किसी के जेब में गिर जाएगा <laughs> इतनी गर्दी रहती है उसमें उसने मेरे पाउच हुए बोला अंकल जी कि आपने गणेश जादव को क्या जादू कर दिया ना गाली गलोच करता है न मारपीट करता है पहले तो छोटी छोटी बात पे मारपीट कर लेता था गाली गलोज कर देता अभी हमारा अठारह बीस आदमी में से किसी को गाली गलोच नहीं करता किसी को मारपीट नहीं करता और कभी किसी पे गुस्सा नहीं होता अरे वाह क्या बात ये है। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी क्योंकि वो मेरा ही दिमागी एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट था मेरा बराबर बराबर। ये लोग का सहकार था सबका बराबर तो फिर मैं गणेश जादव से बात किया जी जी जी मेरी ऑफिस में बुलाया जी। तो मेरी ऑफिस में आया तो वो भी आके मेरा पाउच हुआ जो तो बोला कि भाई क्या बात है? है तो उसने बोला कि अंकल जी आपको एक चीज बताता हूँ कि हम लोग महाराष्ट्र है जी। और गणेश जाधव मेरा आने सरनेम है जाधव सर मैं बारहवीं तक गाँव से पढ़ा हूँ सांगली बाजू का हूँ हम लोग के उधर चार दिन नॉन खाते है जी सात दिन में से वीक में से चार दिन नॉनवेज खाते हैं जी। और आपको मिला यानी बाबा का कोर्स अटेंड किया उसके बाद आज तक मैंने नॉनवेज को टच नहीं किया है घर <laughs> में नॉनवेज बना तो मैं बाहर खा लेता हूँ मगर नॉनवेज नहीं खाता हूँ गाली गलोच नहीं करता हूँ मारपीट नहीं करता हूँ और गुस्सा भी नहीं करता ये चार चीज शायद मेरे को भी गुस्सा आता है जी जी, जी उसको नहीं आता अरे और मजे की बात यह है बहुत मजे की बात ये है, बात ये है कि गणेश यादव भी है जयंती भाई जिसने कोर्स करवाया था वो भी है जी और दिव्या मैडम अरे दिव्या बहन जी और संगीता बहन जी और कविता बहन जी, जी जो लोग के सहकार्य से कोर्स भी अटेंड किया और जी वो भेजा गया इधर जी जी जी वो लोग भी है अभी ये वजह के बाद जी मैंने चेंज किया कि बाबा का विज्ञान नहीं है ज्ञान नहीं है खाली ज्ञान होगा तो इतना पावरफुल नहीं हो सकता जी जी जी जी बराबर कि जिसकी परिवार में सात में से चार दिन नॉनवेज खाया जाता है नॉन वेज मेरे भी न, एक भी मैंने नहीं बोला है जी, जी, जी, खाली इधर अटेंड किया है जी, जी, जी, तो नॉन वेज खाना छोड़ दिया जी गाली गलोज करना छोड़ दिया मारपीट करना छोड़ दिया जी जी जी <laughs> और गुस्सा करना एकदम नहीं जैसा जी जी जी तो गणेश यादव भी है दीवा बहन जी भी है संगीता बहन जी भी है कविता बहन जी भी है जी, और जयंती भाई भी है जी, और राजेंद्र भाई भी है वो, वो, वो, वो, वो, ये सबका सहकार्य से ये एक्सपेरिमेंट हुआ और वो एक्सपेरिमेंट होने के बाद जी मैंने ये बोलना चालू किया कि शिव बाबा का ज्ञान नहीं ज्ञान है बराबर बराबर क्योंकि इतना चेंज अगर आदमी में आ सकता है, जी जी जी। वो से पढ़ा हैम्बे थोड़ा थोड़ा तो वो भी इतना इफेक्टिव होता <coughs> है खाली मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन इतना था की मैंने उसको बोला था की अमृतवेला अटेंड करना मुरली अटेंड करना समझ में आवे नहीं समझ में आवे तेरे को उधर ही डटे रहना है दिमाग से जी जी जी जी बराबर बराबर आगे पूछ सकते हैं आप। जी, जी, जी। तो देखिए दोस्तों जैसे कि परमार सर ने यही कहा कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए गणेश यादव को सेंटर पर भेजा और वहाँ माउंट आबू में जो उन्होंने पाँच दिन का कोर्स किया वहाँ सेंटर से कनेक्टेड रहा तो उनके जीवन में काफी बदलाव आ गया और बदलाव ऐसा था उन्होंने कहा कि उनके घर में चार दिन नॉन बनता है फिर भी वो नॉनवेज को टच भी नहीं करते जैसे कि होटल में वो मैनेजर थे अपने पूरे बीस स्टाफ के ऊपर गाली गलौज या गुस्सा या मारहान भी करते थे लेकिन उसका स्टाफ कहने लगा कि उनके जीवन में इतना परिवर्तन आ गया कि गाली गलौज नहीं ना किसी को मारहान करते थे ना गाली गलौज करते थे तो इतना सारा परिवर्तन श्री ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुड़ने के कारण हो गया है तो दोस्तों देखते हैं ऐसे बहुत सारे केसेस है केसे कि ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के पहले उनके जीवन में काफ़ी बहुत निगेटिव वृत्ति रहती है नकारात्मक व्यवहार रहता है लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनके जीवन को एक सही दिशा मिलती है और जैसे परमार सर ने कहा यहाँ पर ज्ञान नहीं विज्ञान है तो बराबर परमात्मा सिर्फ ज्ञान नहीं देता लेकिन ज्ञान के साथ शक्ति भी देता है कि आप खुद चेंज कर सकते हो नहीं तो इतना आसान नहीं इंसान को चेंज करना लेकिन चेंज होता है क्योंकि परमात्मा सिर्फ ज्ञान नहीं देता परमात्मा साथ साथ शक्ति भी देता है तो इस प्रकार से उनका कहना है ये सिर्फ ज्ञान है विज्ञान है तो हम परमार सर से फिर एक पूछना चाहेंगे कि आपको इस ज्ञान और विज्ञान का तो अनुभव हुआ तो जाते जाते ये हमारे जो रेडियो मधुबन के श्रोता है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर आपकी इजाजत हो जी तो मैं मैसेज बहुत क्लियर देना चाहता हूँ जी जी जी जी कोई आदमी जी समझो साठ साल का है जी पैसठ साल का है सत्तर साल का है मैं सेवनटी टू का हूँ तो वो आदमी कमाता किसके लिए पूरे परिवार के लिए कमाता है बराबर बराबर तो मैं बोलता हूँ कि हे तू पागल मत बन परिवार के लिए कमाता है कमाते रहे गोल्ड का बेल होता है ना वैसे कमाते रहे बराबर मगर तू थोड़ा तो सेल्फिश बन खुद के लिए तू दो घंटा नहीं हर रोज एक घंटा तो निकाल जी जी जी और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है ज्यादा बहुत समझ में नहीं आएगा तो ज्ञान चलेगा क्योंकि वो विज्ञान है आपको समझ में नहीं आएगा तो चलेगा आप खाली तीन चीज कर सकते हैं जी, जी, कोई भी नजीक के सेंटर पर जाके पहला कोर्स कर दीजिए सात दिन का जो भी होगा वो जी जी जी वहाँ पे जो बहन जी है उसकी रिक्वेस्ट करके आपका कोर्स कर लीजिए वो कोर्स करने के बाद फिर से रिक्वेस्ट करिए कि मेरे को दिन सेमिनार में जाना है मधुवन जाना है पाँच दिन यहाँ शांतिवन आना है जी जी जी और शांतिवन आओ तभी इतना ही चीज करो भले पैसठ साल तक आपने फेमिली के लिए कमाया खुद के लिए तू इतना कर की अमृत अटेंड कर मुरली अटेंड कर जी जी और जी, कुछ करने की जरूरत नहीं है जी जी जी <laughs> बहुत अच्छी बातें कही कि आदमी जीवन भर दूसरे के लिए टाइम देता है दूसरे के लिए कमाता है अपने परिवार के लिए करता है लेकिन खुद के लिए कुछ करता नहीं इसलिए परमार सर ने यही कहा कि अपने लिए भी समय दो अपने भविष्य के लिए भी समय देना चाहिए और यहाँ आप भी समय निकाल आ जाइए यहाँ पर आप आने के बाद तीन दिन का कोर्स अटेंड कर सकते हैं और आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं तो ये थे आज के मेहमान एडवोकेट परमार जी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अनेक केस लड़ते रहते हैं और इन्होंने कईयों के जीवन को नज़दीक से देखा है और यही अनुभव किया है कि यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी में जो ज्ञान दिया जाता है वो सिर्फ ज्ञान नहीं एक विज्ञान भी, भी है आप भी यहाँ आकर वो अनुभव कर सकते हैं तो कार्यक्रम को यहाँ पूरा करते हैं फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ तब तक के लिए धन्यवाद ओम शांति